विदुष सर्वकर्म त्याग ना विदुष सफा विद्वान कर सकता है न विदुष अज्ञानी सर्वकर्म त्याग नहीं कर सकता है ये पहले कहा है इधान उत्तम अनुद्ध अनंतर श्लोक तात्पर्य जो कहा गया उसका अनुवाद करके आगे गया अनश्लोक का तात्पर्य भगवान भाष्यकार करते है कर्मजा सिद्धिपता ज्ञान निष्ठा योग्यता है लक्षण तस्या फलूता नैषक सिद्धिज्ञान लक्षण वक्त श्लोक आरभ से कर्मजा सिद्धि कर्मजन्य सिद्धि कही गई कर्मज सिद्धि क्या सिद्धि ज्ञान निष्ठा ज्ञाननिष्ठा योग्यता लक्षण यर्मजन्य सिद्धि क्या है ज्ञान निष्ठा की योग्यता योग्यता अनुपर ज्ञान निष्ठा होगी कर्मजा सिद्धि का फल है ज्ञान निष्ठा तैय फलता कर्मज सिद्धि जो ज्ञान निष्ठा योग्यता उसका फल होता है निष्कर्म सिद्धि निष्कर्म सिद्धि ज्ञान निष्ठा लक्षण ज्ञान निष्ठा लक्षण में ज्ञान में निष्ठा है ये निष्कर्म सिद्धि है ये फल रूप है कर्मज सिद्धि का फल कर्मजन सिद्धि होगी ज्ञान निष्ठा योग्यता उसका फल है ज्ञान निष्ठा उसे ज्ञान अनिष्ठा को नैष्कर्म सिद्धि कहते ये आगे कहनी इसे आगे फलोक आरंभ करते हैं याच याच में जो चकार भिन्न क्रम वक्त वक्तव्या संपथ्यते कर्मजा सिद्धि ज्ञान निष्ठा योग्यताक्षण क्या फलभूता निष्कर्म सिद्धिर्ज्ञानिष्ठा लक्षण वक्त वक्त वहाँ चकारना सकाशे तो अवधान वक्त वक्त श्लोका आरभ्य साधनानि उपदेश नैष्कर्म सिद्धि व्यपदी उसमें साधन उपदेश करते हुए नैष्कम सिद्धि करते हुए बुद्धि बुद्धि बुद्धि सर्वत्र सर्वत्र सर्वत्र सिद्धिं सिद्धिं सिद्धिं परमां परमां परमां अशक्तुद्धि जितात्मागतस्प्रिय नैष्क सिद्धिनागछतिशक्तुद्धि बुद्धि संग्रहित बुद्धि जीता आत्मा जीत आत्मा आत्मा का देश ने जीत लिया विगत विगता स्पृह इच्छा समाप्त हुई परमा नष्कर्म सिद्धि संन्यासन अभी संन्यास के द्वारा प्राप्त करता है नष्कर्म सिद्धि परम सिद्धि बुद्धि बुद्धि बुद्धि बुद्धि बुद्धि सर्वत्र सर्वत्र संगकर्णसुक्त निमित्त जहाँ आसक्ति होती जो आसक्ति का निमित्त हो उसमें अशक्त होना चाहिए पुत्रधारादिशु आसक्तिमित से उत्तरादि विषय चेतसंगाधार ये तस् अस्वाधीनत्म आशंका है उत्तरादि विषय में चित्र का संग्रह नहीं है नहीं होने पर भी चित्रदिवि स्वाधीन अपने साथ जहां कहाँ चले उत्तरादि का कोई चिंता नहीं करता है। इतने में अतृष नहीं हुआ असाधीनत्म आसंख्या असाधीन में अपना अधिन होना चाहिए जीतात्मा होना चाहिए उत्तरादि विषय में आशंक नहीं हो और अपने रहे अंतन का जीता वसी आत्मा का सीतात्मास्पृहता सेदता पुनरुत्कृष्ट इतना आशंका असक्त्य जब कहा संग रहित तो सब विषय में संग नहीं है पुत्र आदि में फिर कृह का अभाव संग नहीं शक्ति नहीं आसक्ति नहीं इच्छा भी नहीं है सुहा फिर कहने पर पुनरोधि होगी ऐसा शंका से कहते हैं देह जीवित तो भोगेश पुत्र आदि विषय में तो आसक्ति नहीं और देह जीवन भोग में जीवन के देह के लिए जितना आवश्यक उसे भी कृष्णा रहित हो इसलिए कर दिया उत्तम अनू तत्फल जो कहा गया उसका अनुवाद करेगी उसके फलपस करते यूता आत्मज स नैष्कर्म सिद्धि तो प्राप्त करता है इस आत्मज्ञा निष्कर्म सिद्धि का निर्गता कर्मा यस्मा निष्क्रिय ब्रह्मात्म संबोधा स निष्कर्मा निष्क्रिय ब्रह्म निष्क्रिय ब्रह्मात्मा का संबोध निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा अहमअ्मी ऐसा सम्यक बोधअपुरक्ष ज्ञान होने से निर्गता नि कर्माणी जिससे कर्म निवृत होगी स निष्कर्मा ज्ञानी हो गया निष्कर्मा सत्य भाव निष्कर्म भाव नैस्कर्म्यम जत् सिद्धिश्चित कर्म नाम निर्गत हेतु महाकर्म निर्गत कैसे हो जाएंगे निष्क्रिय ब्रह्मात्म संबोधा सम्य ने नष्कर्म सिद्धिशब्द्याख्या ब्रह्मात्म संबोध से नष्ट हो गया कर्म तो नैषकर्मा तस्व तो नैष नैष्कर्म सिद्धिवा ये हो गया सम्य ज्ञान ही है नैष्कर्म सिद्धि एक व्याख्यान करके दूसरी व्याख्या कर तो नैषकर्म से सिद्धि नैष्कर्म्य सिद्धिस्तक सिद्धि का निष्कर्म भाव नैष्कर्मी अभी सिद्धि निष्क्रिय आत्म आत्मस्वरूप अवस्थान सिद्धि का निष्पत्ति निष्क्रिय आत्म आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षण की निष्पत्ति ही नैष्कर्म सिद्धि परमाम प्रतिष्ठा ये प्रतिष्ठी प्रकट वो सिद्धि प्रतिष्ठा कैसे कर्म जिद्धि विलक्षण है कर्म से होने वाली सिद्धि ज्ञान निष्ठा की योग्यता उसके से ये विलक्षण ये निष्कर्म सिद्धि में अवसान ही उसकी निष्पत्ति हो जाना वो मुक्ति सन्यास कार्य करके सम्यक दर्शन संशन ज्ञान इस मृत्यु हो सूची स्मृति में संयास को सम्यक दर्शन स्व अप्रसिद्धेरअुत्यम आशंक्य पक्षातर तो संस्य दर्शन एसा श्रुति स्मृति से प्रसिद्ध सम्यक दर्शन तो है अप्रसिद्धि अयुक्त तो संन्यास तो का सम्य दर्शन कैसे अर्थ करेंगे ऐसा संक्रांत से पक्षातरमा भगवान बास्त्यकार करते पहले क्या सम्यक दर्शन न अथवा तत्पूर्व साम्यक संयासेन सम्यक संया दर्शन करो अथा साम्य दर्शन पूर्वक संयास सन्यास काम संयास किन्यास कैसे होना चाहिए तत्पूर्वण अर्थात दर्शन पूर्वक दर्शन पूर्व यकर्मसन्यासी के पहले सम्यक दर्शन सम्य दर्शन पूर्वक संयासी को ही संयास्य सम्य ज्ञानपूर्वकर्म संस से नष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है प्राप्त होती ठीक है अति का नैष्कर्मी प्राप्ति वाक्योपक्रमाकूल आवक संन्यास से नष्कर्मी प्राप्ति है वाक्योपक्रम वाक्यकार अकूल है इसे कहते सुखम पहले कहा गया है सर्वकर्मा मनसा सन्यास्य सुखम अन्य नई सुकमूर्बन्न का संक्षेप से कह नई कहा गया नवद्वारे नव कूब न कहा गया ज्ञान प्राप्ति प्राप्तिवत जात समृद्धि तत्फल प्राप्त मुक्तु मुक्तायान वक्तव्य शेषो नास्ती है, है। ज्ञान प्राप्ति की योग्यता कर्म जाति ज्ञान प्राप्ति योग्यता ऐसे योग्यता वत साधक से जो योग्य हो गया ज्ञान प्राप्ति का जात सम्येय फिर उसका ज्ञान हो जाता है जाता सम्यक स जात जिस सम्य जिसका सम्य ज्ञान हो गया सम्य ज्ञान होने पर तत्फल प्राप्ति है मुक्ति नष्कर्म सिद्धा होता है सभ्य मुक्ति तत्फल प्राप्त मुक्त फल प्रति मुक्ति में मुक्ति कह गया है वक्तव्य सेना और कुछ से कहने का वाक्य नहीं रहा तत्पूर्क तो स्वर्मा ईश्वराध्यर्चन ऋपेण जनतालक्षण सिद्धि प्राप्त उत्पन्नावेक ज्ञान सेवलात्मज्ञाष से। से न सिद्धिलक्षण सिद्धि ये क्रमण तो भाव तद वक्त कह दिया किंतु किस क्रम से होता है ये कहना है पूर्व स्वर्मा पहले कहा है जब ज्ञान नहीं है अपने वर्णा विहित कर्म करे वही ईश्वराभ्यर्चनेकर्माचनेकर्माचन उत्सव होती कर्मजा सिद्धि जनितागूतलक्षण सिद्धि ये प्रागूत तो लक्षण यहाँ ज्ञान प्राप्ति की योग्यता है कर्मजाति उसको जो प्राप्त कर लिया प्राप्त से फिर ज्ञान होता है उत्पन्न आत्म आत्मविवेक ज्ञान से उत्पन्न आत्मविवेक ज्ञान आत्म आत्मविवेक जन ज्ञान जिसको हो गया उसके बाद केवल आत्मज्ञान निष्ठ रूपा आत्मज्ञान स्थाई ही है यही है नष्कर्म लक्षण सिद्धि ये नष्कर्म लक्षणा सिद्धि प्राप्त हो जाती है जिस क्रम से होती है उसको कहना है सद वक्तव्य टीका क्रमाख्यम वस्तु तद ही सूच्य तद वक्त तदम तदवस्तु वस्तु, वस्तु कोनी क्रमाख्यम क्रम नामक वस्तु जिस क्रम से होता है उस क्रम कहना है प्राप्तो यथा यहाँ तथा ना कौंतेय निष्ठा निष्ठा प्राप्तो यथा ब्रह्म आपनुति तथा मैं निबोध समासे निबोध ज्ञान परानिष्ठा या परिषा ज्ञान निष्ठा ज्ञान से या पर ज्ञान से परानिष्ठा सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म आपनुति तथा निबोधो सिद्धि प्राप्त करने पर जैसे ब्रह्म को प्राप्त करता है जिस क्रम से उसको समझो समासे नौंतः संख्य विशेष ज्ञान से परा निष्ठा ज्ञान की तो ब्रह्मा ज्ञान की कर्मण्य अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर का अभ्यर्चन करके तत्सादान तो ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होती सिद्धि प्राप्त ये कर्मजा सिद्धि शर्य इंद्रियो में योग्यता है ज्ञान निष्ठा की योग्यता तद अनुवाद सिद्धि प्राप्त कर्मजा सिद्धि को प्राप्त किया ये अनुवाद किया गया आगे के लिए सिद्धिम प्राप्त टीका मेथि उत्तम एवं कस्मात अनुजाते वो तो पहले कहा गया है फिर क्यों कहते सत्रह तद अनुवाद उत्तरार्थ आगे विशेष कथन करने के लिए क्रमक करने के लिए सिद्धिम प्राप्त या अनुवाद क्या उत्तर में प्रश्नकोरे उत्तरार्थ उत्तर के लिए अनुवाद किया गया तो उत्तर क्या है किन तथ ये प्रश्न क्या किन तद उत्तर यदर्थ अनुवाद इस उचित उत्तर क्या है जिसके लिए सिद्धिम प्राप्त इसे अनुवाद किया गया ये प्रश्न अनुप करके उत्तर देते यथा सिद्धि प्राप्त तो यथा ब्रह्म आपनोति तथा निबोधन यथाका प्रकार ज्ञान निष्ठा रूपेण ज्ञान निष्ठा से ब्रह्म को प्राप्त करता है ज्ञान निष्ठा रूपेण ब्रह्म परमात्मान आपनोती परमात्मा ब्रह्म को प्राप्त करता है तथा सम प्रकार उस प्रकार को सुनो प्रकार मतलब ज्ञान निष्ठा प्राप्ति क्रमम ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के क्रम को मैं निका सम मेरे वचन से सुनो समझो निबोध निश्चय अवधार इतना करो यही क्रम इस क्रम से कर्मजा सिद्धि प्राप्त होने पर ज्ञान निष्ठा प्राप्ति इस क्रम से होती है इसको समझो चपुर पूर्वण असंगतिशंक निष्ठा ज्ञान से इसका क्या अभिप्रा है पूर्व की साबत आशंक से यथा ज्ञान परमात्मानं आत्मति और ज्ञान निष्ठा से प्राप्त करता है परब्रह्म उसी प्रकार को सुनो निष्ठा सापेक्ष प्रति सम्बंधी प्रतिनिधि निष्ठा सापेक्ष किसमें निष्ठा जिससे प्रति, प्रति उसके संबंधी क्या कथन करना चाहिए उत्तर दिया है पहले राष्ट्र में मम निश्चय अवधारेण शंका करे क्या विस्तार विस्तार नेत्या से से नहीं हो। पे नहीं समास विस्तारपूर्वक ने ब्रम प्राप्त तथा निबोधय अन या प्रतिज्ञाता ये ये चतुर्थ पाद से पूरे यथये यहां ब्रह्मी तथा निबोध ये कहते हैं या प्रतिज्ञाता यथा ब्रह्म प्राप्त होती तथा निबध ये, ये प्रतिज्ञा की गयी ब्रह्म प्राप्ति दर्शे तुम्हारा वो ब्रह्म प्राप्ति ही ज्ञान से उसको निष्ठा उसको दिखाने के लिए निष्ठा ज्ञान से यह परा गया तो यथा ब्रह्म को प्राप्त करता है इसे प्रतिज्ञा की गई ब्रह्म उसी ब्रह्म को अभी इदम ने दिखाने के लिए कहते निष्ठा ज्ञान से है परा निश्टा है। निश्टा तो का या तो निर्थप निष्ठा तो निर्देश यह कहे किसकी निष्ठा है इसलिए प्रति संबंधी प्रश्न है या ब्रह्मज्ञानस्य कसा ब्रह्म ज्ञान से प्रकृत ज्ञान ब्रह्मज्ञानी की परानिष्ठा है तो निष्ठा कसल उत्तरदीया प्रश्निया कस्य निष्ठा उसका उत्तर ब्रह्मज्ञानस्य ब्रह्म उसका उत्तर सात प्रसिद्ध नहीं साध्या मत पुछति प्रसिद्ध ब्रह्मज्ञानी की परा निष्ठा तो प्रसिद्ध नहीं साधना अनुष्ठान की अधीन होगा ऐसे मानकर पुष्ट है पूर्वी कीदृशी सा ब्रह्म की जो परानिष्ठा है वो कैसे ये प्रश्न है ठीक में प्रसिद्धां आत्मज्ञान अनुरुद्ध ब्रह्म ज्ञान अनिष्ठा सुज्ञान इतिहास आत्मज्ञान प्रसिद्ध है उसके अनुसार ब्रह्म की निष्ठा ये भी जानी जा सके है याद आत्मज्ञान जैसे आत्मज्ञान उसकी निष्ठा भी ऐसी ही है आत्मज्ञान सिद्धांत में उत्तर दिया तत्रि तो प्रसिद्धि असिद आत्मज्ञान भी कहाँ प्रसिद्ध है असीद की दीर्घ तथ तो आत्मज्ञान कैसा है ये प्रश्न उत्तर अर्थ नशेषो न्याय न उत्तर महाअर्थ नै विशेषो ही निराकारतियान बुद्धि निराकारे बुद्धि में कोई आकार नहीं अर्थ से विशेष ही बुद्धि में आकार होता है विशेष बुद्धि में घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान ज्ञान में कोई भेद नहीं फिर घटा मठ पटा आदि विशेष से ही ज्ञान का भेद सिद्ध होता है ज्ञान में विशेष आता अर्थे विशेष होगी अर्थ विशेष ही ज्ञान में विशेष आता है आकार आता है आकार व्यवहार होता है ज्ञान में ज्ञान का विशेष अर्थ होता है क्योंकि हेतु दिया निराकार अधियाम बुद्धि में कोई आकार नहीं तो घट ज्ञान मठ ज्ञान का भेद कौन होगा विषय होगा जिस प्रकार घट ज्ञान पट ज्ञान का भेद का घटापट विषय होते हैं इस प्रकार आत्मज्ञान कैसा है क्या जैसे आत्मा है विषय से ही निश्चय होगा अर्थ नो ही न्याय न उत्तर देते होते यादृश आत्मा प्रश्न किया आत्मज्ञान की दृहिक तत्व तो आत्मज्ञान कैसा है उत्तर यादृष आत्मा तो अर्थ के सर्वत्र घट ज्ञान पट ज्ञान में भी घट ज्ञान पट ज्ञान कैसा है जैसे घटापट है घट ज्ञान घट विषय का ज्ञान यादृश आत्मा कस्मिन अभी विपरीति प्रतिर अप्रसिद्धिम अभिसंध्याय पृथ्धे यादृश आत्मा और आत्मा में भी तो विवाद है कोई महत्व कोई अणु कोई देह परिमा कोई देहा अधिक को मानता है अलग अलग मानते हैं इसलिए विपृति विरुद्ध प्रति प्रत्येर पते अप्रसिद्धिम अभिस आत्मा क्या है यह तो प्रसिद्ध नहीं निश्चित रूप से ऐसा पुस्तक है पूरा पहुँ अशोक आत्मा कैसा है ठीक है भगवत वाक्या वाक्यान चाहिए परिहार सिद्धांत कहता है भगवान का वाक्य उपनिषद वाक्य प्रमाण है उसका आश्रय करके सिद्धांति परिहार करता है या आदर्श भगवता उत्तर उपनिषद वाक्य न्याय भगवान ने जैसे आत्मा कहा गया ऐसे ही उपनिषद वाक्य के द्वारा कहा गया न्याय से जुक्ति से न जाय मिलते इत्यादि वाकयानी ये वाक्यम असंगत इत्यादि न्याय ये वक्योपनिषदवाक्य न जायते मिलेट सर्विकारर कूटस्थह असंग हे आत्मा न्याय ज्ञान विषयाकार विषय अनाकार आत्मसिद्धावत्मज्ञान प्रसिद्धि संपते ज्ञान होता है विषयाकार जैसे घट जान घटाकार होता घटाकार विषय को घट ज्ञान कहते ज्ञान से विषय है। किंतु घटपट तो विषय होने से सदाकार ज्ञान हो जाएगा आत्मा विषय तो आद तो विषय नहीं होता है अप्रमेय आत्मा ज्ञान का विषय नहीं है अभांग मन सगोचर का अप्रमेय कहा न संदेश पृष्ठ ज्ञान का विषय नहीं होता और दूसरा है घटपटादि का तो आकार ही आत्मा का कोई आकार भी नहीं एक तरह आत्मा विषय नहीं होता है और hmm! दूसरा है अनाकार से आत्मा में आत्मा का कोई आकार ही नहीं विषय नहीं उनसे से तो तदाकर ज्ञान नहीं होगा क्योंकि ज्ञान विषय आकार होता है आत्मा विषय ही नहीं होता और आत्मा का आकार भी नहीं तो फिर ज्ञान तो विषय आकार होता है विषय से वो आकार वैसे विषयाकार विषय का जैसे आकार ज्ञान कैसे आकार विषय है आत्मा पहले आत्मा विषय नहीं दूसरे आत्मा का आकार नहीं तो आत्माकार ज्ञान कैसे होगा आत्मज्ञान कैसे सदाकार ज्ञान आएगा इसलिए आत्माकार ज्ञान नहीं हो सकता है आत्माकार ज्ञान नहीं होने के लिए दो हेतु दिया एक ऐसा आत्मा आकार नहीं और दूसरा आत्मा विषय भी नहीं होता है अगर आत्मज्ञान विषय आकार ही होता है आत्मा प्रसिद्ध होती आत्मा की प्रसिद्ध हो जाने पर भी आत्मज्ञान का प्रसिद्ध नहीं होगा आत्मा प्रसिद्ध होती आत्मा की प्रसिद्धि हो जाने पर भी तो प्रमाण से न आत्मज्ञान प्रसिद्धि आत्मज्ञान की प्रसिद्धि नहीं होगी ऐसा शंका करता है पूर्व देखिए विषयाकार ज्ञान न विषय ना से आकार आत्मा इच्छा कोचित ज्ञान तो विषयाकार होता है ये तो सिद्ध घट ज्ञान घटाकार होता है पट ज्ञान पटाकार विषयाकार होता है किन्तु आत्मा न विषय न से आकार कहीं भी शास्त्र में आत्मा को विषय नहीं कहा नत्मा को आकारवान कहा गया है ऐसे शिद्धांत उसके ऊपर पूछता है आकारवत्व आत्मन शूच में सिद्धांति संकते हैं पूर्वपक्षी के ऊपर सिद्धांति कहता है आत्मा तो सूचित प्रमाण से सिद्ध है आकारवत्व आत्मा का नु आदित्यवर्ण भारूप सयिंजति आकारवत्व आत्मन श्रयते ये सिद्धांति ने कहा पूर्वपक्षी शंका है नु से लेकर सिद्धांति कहते हैं क्यों आकारवाण क्यों नहीं सूचने तो कहा कि आदित्य वर्ण आदित्य से वर्ण य भारूप प्रकाशति सिद्धांत कहने पर पूर्व पक्ष कहता है उक्त तो वाक्य नाम अन्य दर्शन पूर्ववादि पर सिद्धांति का आख्य को पूर्व परिहार करता है ये वाक्य अन्य अर्थ है नमोरपत्व तो प्रतिषेदार्थत्व वाक्य न आदित्यवर्ण हो भारूप हो स्वयं जित गया आत्मा में आकार प्रतिपादन उनका तात्पर्य नहीं वो तो आत्मा अंधकार रूप होगा अज्ञानी ही समोह रूप अंधकार है इसका प्रतिषेध करने के लिए तेसा वाक्य नाक्य का तात्पर्य आत्मा समरूप नहीं है अंधकार नहीं ऐसा कहने के लिए आदित्य वर्ण भारू पैसा दिखा बस दो रुक रुक तो कोई प्रतिपादन करने में पूर्व पक्षी का वाक्य हुआ ये संग्रह वाक्य संक्षेप से उसका ही प्रपंच प्रपंच पूर्व पक्षी आगे कहता द्रव्य गुणादि आकार प्रतिषेध है आत्मन समूप तत्प्रतिषेधार्थानी आदित्य बन इत्यादि वाक्यान द्रव्य गुणादि आकार प्रतिषेध मनन आदि द्रव्य साखी चेता केवल निर्गुण गुणादि का सब आकार का प्रतिषेद कर दिया द्रव्य गुणादि आकार यदि कुछ नहीं सबका निषेध हो गया फिर आत्मा क्या है कुछ नहीं तो फिर समूप अंधकार होगा ऐसे प्राप्त होने पर इस श्रंखा की निवृत्ति का निषेध सत्प्रतिषेधार्थानी उसको प्रतिष्ठ करने के लिए ये वाक्य है आदित्य वर्णम भारूप इत्यादि वाकया इत आकार आत्मा नास्ती हाँ पूर्वी कहता है आत्मा में आकारवत्व नहीं ये भी कारण है कि स्तुति का अरूपमती विशेषत रूप प्रतिषेदा अरूपम अव्यय अरूपम आत्मा का रूप नहीं स्पष्ट कहा गया है कोई रूप नहीं कोई आकार ही नहीं यद् आत्मनो विषयत्वभाव है तद विषय ज्ञान न संभवती उत्तम तदित पूर्व पति ने कहा था आत्मा विषय नहीं आत्मा में विषय तो नहीं रहा जो विषय ही आत्मा नहीं तो आत्मा विषय को ज्ञान कैसे होगा आत्मा विषय ज्ञान न संभवती जो पहले कहा था उसका ही प्रतिपादन करता है करता है पूर्व पक्षी अभिषेत्व च आत्मा अभिषेय है आत्मनो अभिषेय आत्मा अविषय कैसा है उसके लिए सूत्र उदाहरण देता है पूर्व पक्षी नहीं होता न चक्षुषा पश्यति कशन कोई इसको चक्षुष नहीं लिखता है अशब्दमस्पशम इत्यादि शब्द स्पर्श आदि गुण रहित सब उठा गया समृश्य कार्य टीका में सम्यक दर्शन विषय आत्म अनुपम नत्मा का रूप स्वरूप सम्य दर्शन विषय नम्य दर्शन का विषय नहीं होता है तदे कर्णगोचर ते उपयी ज्ञान का विषय क्यों नहीं क्योंकि करण का अगोचर अग, इंद्रिय का विषय न चक्षुषा पश्य क्षेत्र शब्दादीशन्यत्मा विषय नब्दस्पर्शादुण नहीं, नहीं आत्मा ज्ञान का विषय नहीं होगा अशब्दमस्पर्शमी स्थिति में का आत्म विशेष स्वाकार वस्तु और अभावी फल समा ये सिद्ध हो कर दिया आत्मा विषय नहीं श्रुति प्रमाण से आकार आकारवत्व भी नहीं तो तो आकार आकारवत् दोनों का अभाव से क्या निष्पन्न हुआ तस्मात्म आत्माकार ज्ञान अनुपन्न आत्माकार ज्ञान ये सम्भव नहीं क्यूँकी ज्ञान सर्वत्र विषय आकार होता है यहाँ आत्माकार ज्ञान होने के लिए आत्मा विषय नहीं है आत्मा का आकार नहीं तो आत्माकार ज्ञान बनेगा ही नहीं ज्ञानस्य आत्मा तो से आत्माकार स्वभावी क्षति आत्मज्ञान में व्यपय दिशा तो परम सिद्धांति कहेगा वेदांत की एक, एक देशी को मानने वाला कुछ अंत को मानता है पूरा सिद्धांत नहीं ज्ञानस्य आत्मा तो आत्मा आत्मा से आत्माकार ज्ञान आत्माकार नहीं होगा क्योंकि आत्मा अविषय होगा और आकार रहित है आत्मज्ञान में तो फिर आत्मज्ञान ऐसे व्यवहार होता है एक व्यवहार नहीं बनेगा एकदशी शंका कहते हैं कथन तर आत्मनुान फिर आत्मज्ञान सर्वत्र कहा गया वो कैसे बनेगा आत्मज्ञान का संख्या क्या पति आत्मज्ञान कहने के लिए एकदशी के विरुद्ध में शंका होने पर एकदशी कहता है सर्वम ही यद विषय ज्ञानम तरह जो ज्ञान सर्वम ज्ञानम यद विषय घट ज्ञाने के तो घट घटाकार होता है इसी प्रकार जितने ज्ञान है यद विषयकम जिस विषय का ज्ञान है वह ज्ञान तद और विषयाकार होता है सर्वम ही यद विषय ज्ञानम तदा होती सर्व ज्ञान यदि त्ञानम तदाकर होती जितने ज्ञान है जिस विषय होता है वह ज्ञान विषयाकार होता है ठीक है आत्मनोपित सद विषय ज्ञान से तदाकर सुनि सब ज्ञान विषयाकार होता है आत्मा भी ज्ञान का विषय होगा तो ज्ञान आत्म ज्ञान विषय आत्माकार हो जाएगा ऐसा संक्रमण से पूर्व कहता है निराकार से आत्मा निराकार तो आत्मा तो निराकार है तो उसका ज्ञान नहीं होगा आत्मा विषय त्वरा सकारात्मक निराकार आत्मा निराकार निराकार भी है तो कहने का विषय भी नहीं आत्मा विषय त्वरित्व सकारात्मक आत्माव ज्ञान से तभी निराकारत्म भविष्य तो फिर ये उनके विरुद्ध में शंका करते जैसे आत्मा ऐसे ज्ञान भी निराकर हो आत्मा निराकार है तो ज्ञान भी निराकार हो जाएगा ऐसा होने पर ज्ञान तो आत्म उभय कर... आत्मा तो निराकर है ज्ञान भी निराकार हो जाएगा कथम तद तो तो भावना अनिष्ठा तो फिर ये आत्मा ज्ञान भावना अन कैसे होगी तत्शब आत्मज्ञान गृहते आत्मज्ञान की भावना अनिष्ठा कैसे बनेगी भावना क्या है कसा भावना पौनपुण्यन अनुसंधान बार बार अनुसंधान करना भावना करना कसा निष्ठा आत्मज्ञान की निष्ठा सामना आत्मसाक्षात्कार दाढ़ आत्मसाक्षात्कार की दृढ़ता है संशय विपरहित्ञान न एक तत्सव तो आत्मनो ज्ञान से निराकार सिद्ध्य आत्मा निराकार ज्ञान विराकार तो ज्ञान में दृढ़ता के लिए निष्ठा पुनः पुनः अनुसंधान के कोई आकार नहीं तो क्या चिंता न करेंगे ज्ञान हो साम्य उपन्यासन सिद्धांति समाधिक यहाँ तक पूर्व पेशी और एके देशी का आक्षेप बुआ। अभी सिद्धांति कहता है ज्ञान आत्मा उपन्यास ज्ञान आत्मा समान ही। सिद्धांत समाधान देता है न अत्यंत निर्मल स्वच्छत्व शिक्षक आत्मो आत्मान अत्यंत निर्मल है स्वच्छ है आत्मा है बुद्धेश्च आत्म सम नैर्मल्यादि उपपत्ति बुद्धि भी आत्मा के समान नैर्मल्य स्वच्छत्व सूक्ष्म है। आभावत्ति चैतन्य आकार चैतन्य आकार आकार का आभास बुद्धि में हो जाएगा बुद्धि में आत्मचैतन आकार आभास आत्मा आकार आभास आत्मा आकार आभास, आभास बुद्धि में होगा स्वच्छ होने चाहिए बुद्धिया तो भाष हम मनस सदाभा इंद्रिया इंद्रिया भासह पहले आत्मा का आत्मा का आत्मा है चैतन्य चैतन्य आकार आभास होगा बुद्धि में आत्मा का आभासिदाभास आत्मा का धर्म है चैतन्य तो बुद्धि में आत्मा का जो प्रतिबिंब होता है वो चैतन्य आकार हुआ इसमें चैतन्य दिखता है बुद्धि आत्मा का ताजात्म अभ्यास होगा तो आत्मा का धर्म चैतन्य बुद्धि में दिखेगा तो ये का आभास हो गया आत्म चैतन्य आकार आभा बुद्धि में ही और बुद्धि में चैताभास होने से बुद्धिभा मन हो बुद्धि के आभा युक्त मन भी होता है और सदाभास तो इंद्रिया मन में जैसे आभास हुआ वो आभाष युक्त इंद्रिय भी होते हैं इंद्रिया आभा देह देह में इंद्रिया के जो आभाष हुआ चैतन्य आभास वो देह में आ गया तो देह में भी चैतन्य का आभास होता है टीका में यथोक चैतन्य तो आत्मचैतन्यभाष व्याप्ता ज्ञान परिणामवती बुद्धि साभास सा बुद्धि व्याप्त मनो साभा मनोव्याप्ता सा अन सा इंद्रिया साभाष इंद्रिय व्याप्त स्थल देह है यथोत्थ तो साम्य अनुसार आत्मा में निर्मलत्व स्वच्छता इसके साम्य है बुद्धि में बुद्धि भी निर्मलत्व ही स्वच्छ होने पर ही चीरा स्पष्ट होता है साम्य हो के अनुसार आत्मचैतन्य भारत बुद्धि होती बुद्धि से व्याप्त आत्मचैतन का उसमें आभाष्ब आत्मचैतन्य का आभास व्याप्त हो गई बुद्धि तो बुद्धि कैसा है ज्ञान परिणाम वती बुद्धि बुद्धि का परिणाम को ज्ञान कहते है अंत का परिणाम वृत्ति वही ज्ञान है यद्यपि ज्ञान नहीं है वास्तव मुख्य ज्ञान तो सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म रूप ब्रह्म ही है ज्ञान फिर भी चैतन्यभार से युक्त होने से बुद्धि वृत्ति में भी ज्ञान शब्द प्रयोग किया जाता है और ज्ञान गौण ज्ञान है जिसको प्रतिनाश है इस ज्ञान से ही अज्ञान की नियुक्ति होती है ज्ञान परिणाम होती बुद्धि ज्ञान परिणाम ज्ञान एक परिणाम है, है। अंतकरण का परिणाम जिसको वृत्ति कहते ऐसे परिणाम वाली होगी बुद्धि ऐसी बुद्धि में चिदाभा है चिदाभा से व्याप्त बुद्धि होगी और अभी बुद्धि क्या हो गया तो से बुद्धि आभा से नई बुद्धि से विचिट बुद्धि से व्याप्त होगा मन मन है व्याप्त चिधाभाष विचिष्ट तो बुद्धि से पहले चिदाभाष से व्याप्त तो होगी बुद्धि बुद्धि कैसे ज्ञान परिणाम वाली बुद्धि ऐसे चैतन्यभाष दिखने से चीदाभा से व्याप्त हो गई बुद्धि साभा बुद्धि से व्याप्त हो गया मन और सा मन से व्याप्त हो होगी इंद्रिय मन के साथ आभा का संबंध उसके से संबंध हो गए इंद्रिय इंद्रिय भी मन से व्याप्त इंद्रिय जो व्यापार करते हैं दीक्षा ग्रहण करते है मन का संबंध होता है मन में आभास बुद्धि व्याप्त मन अभी साभास मन हो गया साभास मन से व्याप्त हो गई इंद्रिय इंद्रियों का सर्दे के साथ संबंध उनसे देह में भी साभा इंद्रिय व्याप्त हो गया देह सा इंद्रिय चिदाभाषिता इंद्रिय का व्याप्त देह में होता है उनसे देह भी चेतन दिखता है साभाष इंद्रिय व्याप्त स्थल देह सत्र लौकिक भ्रांति प्रमाण होती इसलिए लोक की भ्रांति होती देह को चेतन मानते देह को आत्मा मानते साभा से बुद्धि व्याप्त मन साभा मन व्याप्त इंद्रिय साभा इंद्रिय व्याप्त देह उनसे देह में भी चिदाभा आत्मा दिखता है इसलिए देह को ही कोई आत्मा मान लेते ये प्रमाणी तब से इंद्र व्याप्त है से विशिष्ट है इसमें लौकिक की भ्रांति को प्रमाण बताते सभी लोगों की भ्रांति होती यदि चेतनाभा से उसमें नहीं होता तो लोग उसको आत्मा नहीं समझते भ्रांत लोग देह का आत्मा समझते हैं, क्यूँकी सीधा भाष वहाँ प्रतीत होता है अतः लौकिक के देह मात्र आत्मा दृष्टि लोग सामान्य देह मात्र में ही आत्मदृष्टि करते क्योंकि आत्माभा देह आत्मदृष्टि देह मात्र दृष्टि देह देहमात्र में आत्मदृष्टि होती लोगों के सामान्य आत्म ज्ञान देखो को आत्मा अपने देह को देखाते चैतन्य मित्र आदि आदि शरीर को दिखाते तैतन्यास व्याप्ति इंद्रिय द्वारा कल्प्य थे की व्याप्ति इंद्रिय के द्वारा देह में है ये कल्पना करते हैं चैतन्यभाष चैतन्य का भाषा देह में उसके व्याप्ति संबंध है इंद्र के द्वारा कल्पना करते और इंद्रिय में तदृष्टि तो दर्शना इंद्रियों को भी आत्मा मानते हैं अहम पश्यामी त्रिणोमीचार्य चारिगा के भेद तदृष्टि दर्शना चैतन्य चैतन्यभाषत्व चिरा भाष युक्त है, तो है इंद्रिय में मनों के द्वारा सिद्ध होती है मनो के द्वारा इंद्रियो में चीरा भाषा युग जाएगा और मन को भी आत्मदृष्टि करते हैं हम संकल्प में विकल्प आदि का आरंभ करते हैं मन में आत्मबुद्धि आत्मदृष्टि होती तो चैतन्य भाषभत्व मन में भी चैतन्य भाषवत्व यह सिद्ध होता है बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है अब तो बुद्ध हो आत्मदृष्टि बुद्धि में आत्मदृष्टि अहमनिश्चित न बुद्धि में आत्मदृष्टि होने से अज्ञान द्वारा चैतन्यभाषि अज्ञान के द्वारा चिदाभाष का संबंध में आत्मदर्शनम न्यायाभाक उपेक्षित आशंका है देह में जो लोग आत्मबुद्धि करते है आत्मत्वदर्शनम उसमें कोई न्याय नयन से उपेक्षित उपेक्षण ऐसी शंका हो कहते हैं देह चैतन्यवाद लोका यी का चैतन्य विशिष्ट काय पुरुष आहु देवादीन देहमी चैतन्य मनते देह कात्मा मनते चैतन्य चिदाप्त देहवन से चीतवदा चैतन्य से तो कल्पना करते देह मी चैतन्य देह चैतन्य देहमी चैतन्य देहही आत्मा उसमें चैतन्य चारिभूत का उसमें चैतन्य के धर्म आ गया लोकाये का चैतन्य विशिष्ट काय शरीर को चैतन्य विशिष्ट कहते से सदर बनेगा उसे चैतन्य उत्पन्न होता है ऐसे कहते ही तथा कथम इंद्रियाणाम न्यायहीनम आत्मिष्टम तो चार लोग देह में आत्म बुद्धि करते हैं, क्योंकि उसमें चैतन्य चिदाभास दिखता है चिदाभासित चैतन्य विषय का आत्मा कहते हैं क्योंकि इंद्रियों का आत्मा कैसे कहेंगे न्यायहीनम न्याय रहित कैसे आत्म समिष्टम इंद्रियों का आत्मा कैसे कहेंगे ऐसा संक्रमण से तथा अन्य इंद्र चैतन्यवादी ना इंद्र में चैतन्य पक्षा में इत्यादि व्यवहार होता है इंद्र में चैतन्य मानते अन्य तथापि मनसो यदि आत्मत्वम त्याय शून्यम इतिहास तो फिर मन में आत्मत्व तो कैसे बुद्धि होगी आत्मत्व तो कैसे होगा वो भी न्याय रहते है ऐसा संक्राम से अन्य मन चैतन्यवाद ना को चैतन मानने वाले भी मन को आत्मा कहते ये चार वाक्य भेद है मन देह प्राण मन इंद्रिय देह प्राण इंद्रिय मन चिमी आत्मबुद्धि करते आगे बौद्ध मत आगे बुद्धि को आत्मा मानते बुद्धेर आत्मत्व न्याय उपेतम सूचये बुद्धि में आत्मत्वी न्याय उपेतन न्याय युष है अन्य बुद्धि चैतन्यवादी ना बुद्धि को चैतन्य बुद्धि में चैतन्य मानते बुद्धि को भी आत्मा मानते क्षणिक विज्ञानवादी देहादो बुद्धियंत परमात्मा तो बुद्धि न नियमं बह तो देह से लेकर बुद्धि तक परमात्मा तो बुद्धि होती है वसू का अन्यत्र आत्मबुद्धि नहीं होती ये कोई नियम ऐसा नहीं है कोई किसमें कोई किसमें आत्मबुद्धि करता है ततरपी अंतर अंतर अव्याकृत आख्यम अविद्यावस्थम आत्मत ने प्रतिपा बुद्धि के अंदर भी जो अव्यक्त है अव्याकृत आख्यम अव्याकृत वो अव्यागृत शब्द से कहते अविद्यावस्थम अविद्या स्थित है उसको भी कोई आत्मान कोई कृत्या त्री सा अंतर्यामिनी कारण का आत्म साभास अज्ञान अज्ञान में चिदाभास से चिदाभाष विशिट अज्ञान में उसको अंतर्यामी शब्द से कहते हैं चिरा माया उसको अव्यास अव्याकृता कहते हैं तो उपाधि प्रधान माया कहते हैं तो ने उसको अंतर्यामी कहते हैं उपाधि प्रधान कहेंगे तो माया अभ्या अव्या उपहित तो चैतन्य प्रधान करे तो अंतर्यामी हुआ माया विशिष्ट चैतन्य साभाष चिराभाष विशिष्ट माया अज्ञान यही अंतर्यामी है कारण उपासक नाम है कारण ईश्वर जो कारण का उपासक है वेदांत माया ये का शुद्ध ब्रह्म न तो कार्य है न तो कारण जगत का कारण तो माया चेतने शुद्ध ब्रह्म विद्यते कार्य कारण विद्यते पूर्व पर उसके पूर्व कारण नहीं पर कोई कार्य नहीं कार्यकारणरहित शुद्ध ब्रह्म जो कारणोपासक है ईश्वर उपासक है अंतर्यामी उपासक उसको आत्म मानते बुद्धियाद देहांत लौकिकाण आत्म तो भ्रांतो साधारण कारण आ अभी बुद्धि से लेकर देह तक लोक की भ्रांति होती है हम थोड़ा हम मनुष्य ये लोक की बुद्धि देह में आत्म और हम पक्षी से अभी इंद्रिया आदमी लोक से लेकर परीक्षा का नाम और परीक्षा का विचार करने वाले भी चार बार कोई देह कोई इंद्रिया कोई मन ऐसे बुद्धि आत्मत्व तो भ्रांति होती है देह से लेकर के आत्म तक बुद्धि आदि में जो आत्मत्व्रांति तो होती है लोगों की भ्रांति होती शास्त्रकार परीक्षकों की भ्रांति होती उन भ्रांतियों का साधारण कारण कहते का सर्वत्र भाष्य में सर्वत्र ही बुद्धि देहांते आत्मचैत आभाषता आत्म भ्रांति कारण बुद्धि से लेकर देह तक तो सर्वत्र जो आत्म भ्रांति होती उसका कारण क्या है आत्मचैतन आभाषता आत्मचैतन्य का आभास आत्मा चैतन्य का आभास दिखता है सिद्धाभा दिखता है यही भ्रांति का कारण ओ शो मुत्र शं वरुण शो भगव श्रो बृहस्पति शो विष्णु गुरुक्रमो नमस्ते